पूर्ण ब्रह्म है ब्रह्म से भी मिथ्या है यदि सब एक ब्रह्म रूप है कोई भक्ता कोई भोग्य जीव के ये सब विभाग जड़ा चेतना ये सब विभाग कैसे बनेगा तो उसका उत्तर दिया माया से ही सब बन जाता है वास्तव भेद नहीं माया से ही भेद है जड़ा जड़ा विभागो य मजड़े मयि कलि भिभागे समे चिचराचर विभागवत अजड़े मई कल्पित है आप अपने को जड़ मानते हो चेतन मानते हो कोई जड़ मानता है क्या अजड़ न इति अजड़ मई अजड़े कल्पित है चेतन जड़ नहीं अजड में चेतन में मेरे में सब कल्पित है कौन कल्पित है जड़ा जड़ा विभाग हो अयम अयम जड़ा जड़ विभाग जड़ और अजड़ का विभाग जड़ चेतन का विभाग कुछ जड़ा कुछ चेतन है वृक्ष चेतन है जड़ है पशु पक्षी सब चेतन है जड़ और अजड़ ये दोनों का विभाग है दोनों जड़ चेतन जितने दिखते हैं सब कुछ जड़े मई कल्पित चिद्रप मेरे में सब कल्पित है एक चेतन में सब जड़ और चेतन सब कल्पित कैसे उसके लिए दृष्टान्त देते है समय भित्ति भागे चित्र चराचर विभाग बता दीवाल समान दिवाल में चित्र बनाते हैं भित्ति भाग भित्ति है दिवाल भाग भित्ति हम समय समान है भित्ती जड़ है चेतन है दीवार जड़ है उसमें चित्र बनाएंगे तो जड़ का ही चित्र बनेगा चेतन का बनेगा हैं? चेतन का चित्र बनेगा चेतन का चित्र नहीं बनेगा मनुष्य का चित्र कोई बना सकता है दीवाल में पशु का चित्र बना सकता है आ, चेतन का नहीं बना सकता है यही मनुष्य तो चेतन है चैतन्य नहीं चेतन मनुष्य चेतन है या जड़ है पशु चेतन है या जड़ है तो दीवार केवल पशु मनुष्य का चित्र बन सकता है हाँ तो चेतन का भी चित्र जड़ का भी चित्र जड़ चरा चर चर चर अचर में एक है चर और एक अचर इसमें चेतन कौन जड़ कौन है चर चेतन है जड़े और अचर नहीं क्या है देखो चेतना जड़ पूछते हैं चर जितने सब चेतन है और अचर जितने सब जड़ है, है। आ, अचर में वृक्ष अचर है किंतु चेतन है पत्थर अचर है किंतु जड़ है तो स्थावर जंगम स्थावर स्थिर रहने वाले को स्थावर जंगम चलने वाला तो जंगम जड़ है या चेतन है अस्थावर दोनों हो सका है इसलिए स्थावर जंगों सुन करके उसको जड़ चित विभाग नहीं करना हाँ थावर जितने चर जितने जंगम सब चेतन स्थिर रहने वाले में वृक्ष सब स्थिर है किंतु चेतन है और पत्थर आदि है लकड़ी सुखी लकड़ी है उसवर है पर्वत किंतु जड़ है तो चित्र चराचर विभाग जैसे होता है दिवाली में चित्र बनाते हैं पर्वत का भी चित्र बनेगा उसमें व्याग्रह भी दौड़ रहा है चित्र दिखेगा चित्र ऐसे बनाते देखकर के लोग डर जाते हैं चित्र इतने सुंदर बनेगा चित्र को देखकर के पता नहीं चला कि चित्र डर जाते हैं मूर्ति चित्र ऐसे सुंदर बनाने वाले ऐसे बन जाता है चित्र चित्र देखते देखते भूल जाते हैं चित्र करके सत्य समझ लेते हैं ऐसे चराचर विभाग जड़ चेतन चित्र सो बन जाता है दीवाले में बनाते हैं चित्र सुंदर चित्र बना करके जैसे एक दीवाले में समान जैसे जड़ चेतन सावर जमु वृक्ष पक्षी पशु सर्प सब बना देते हैं इसी प्रकार एक अजड़ चिद आत्मा में ये सारा जड़ चेतन विभाग कल्पित तो है वास्तव नहीं कल्पित तो है जड़ा जड़ विभागो जड़मिदम भोग्यम अजड़ो एवं भोक्ता भोक्ता जो होता है जड़ या चेतन है भोगता होता है चेतन और भोग्य जड़ होता है जड़म एदम भोग्यम ये भोग्य जड़ है अयम भोक्ता अजड़ ये जो विभाग है विभाग एवं प्रतीयमान प्रती तो होता है दिखता है किसे में दिखता है अजड़े चेतन में अजड़ है जो जिसका चैतन्य स्वभाव हमेशा रहता है अलुप्त चैतन्य स्वभाव ही अलुप्त चैतन्य स्वभाव यस्य। चैतन्य स्वभाव कभी लुप्त नहीं होता है उसका लोप नहीं होता है हमेशा ही चैतन्य रहता है वही अजड़ होता है सुरस्वी काल में भी चैतन्य स्वरूप रहता है अवस्था में एक नित्य चैतन्य स्वरूप है चिद रूप दृष्टा की दृष्टि शुद्ध चिद रूप वो रहती है चेतन रहता है लोप नहीं होता है मई प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म कल्पित मई कल्पित मतलब मैं जो प्रत्येक आत्मा प्रत्य प्रत्य है उसे ब्रह्म भिन्न नहीं प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है ब्रह्म में हूं उसमें ही सारा प्रपंच कल्पित है कल्पित का आरपित होता है माए या आरोपित माया से ही लिखता है ब्रह्म स्वप्रकाश है ब्रह्म को प्रकाश करने वाले कोई नहीं सकाश ये भी एकस्मिन ब्रह्मणी कितने ब्रह्म है इसमें सब प्रकार से ही ब्रह्म है अब प्रत्येगात्मा उससे बिन्ना नहीं नान्यु अतोस्ती दृष्टा श्रोता ममता कोई अलग है ही नहीं एक ही है। उपाधि प्राधान्यात भोग्य जड़ कल्पना उपाधि को मानेगे माया विशिष्ट चेतन है उपाधि प्रधान होने से भोग्य जड़ आदि की कल्पना होती है और उपाधेय होता है चेतना अंत कर्ण विशिष्ट माया विशिष्ट चेतना माया है उपाधि माया जहाँ अधिक है वहाँ भोग्य वस्तु है जड़ है उपाध्यय चेतन प्राधान्य होने पर अजड़ और भौतिक अजड़ चेतन भौता ही कल्पना हो जाती उपाधे युत्तक है चेतन उपाधि युक्त को उपाध्येय कहते हैं ये दोनों कल्पना एक ही चेतन में माया के कारण माया रूप उपाधि प्रधान होने से भोग्य जड़ वस्तु की कल्पना होती है रूपाधि उपाधि चेतन प्रधान होने से अजड़ भूत जीव नाना भुक्ता होती है तदुत्तम वार्तिकाचार्य वार्तिक कार भगवान भाष्यकार के बृहदारण्य के उपनिषद के भाष्य के ऊपर तैतर उपनिषद के भाष्य के ऊपर लिखा है सुरेशाचार्य ने उनको कहते वर्तिक तम प्रधान क्षेत्र चेत परह पर मेति भावना ज्ञानकर्म भी क्षेत्र होता है जड़ तमह प्रधान क्षेत्र नाम तमह प्रधान पर चित प्रधान चिदात्मा क्षेत्रा चिदात्मना पर कारणता में परमात्मा कारणत्व को प्राप्त करता है परमात्मा कारण हो जाता है किसका क्षेत्राणाम और चिदात्मना क्षेत्र इदीर कौंत क्षेत्रमीत ये क्षेत्र हे शरीर केवल नहीं क्षेत्र क्या है गीता में कहा दिया महाभूता निहंकार बुद्धि व्यक्तमेंद्रियाक्रिय गोचरा इच्छा देश सुख दुखचेतनांगात धृति ये सौ क्षेत्र क्षेत्र ये क्षेत्र हे जितने क्षेत्र भूत भौतिक प्रपंच सब क्षेत्र है और चिदात्मा है क्षेत्र चेतन है तो दोनों प्रकार परमात्मा कारण तो को प्राप्त करता है परमात्मा जो कारण होता है जड़ प्रपंच का जो कारण होता है तम प्रधान पर माया विशिष्ट चेतन ईश्वर ही कारण है शुद्ध चेतन कारण नहीं होता है माया विशिष्ट चेतन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वही जगत कारण है माया में कितने गुण है सत्तर तीन तम प्रधान प्रकृति उपाधि का ब्रह्म से आकाश आदि भूत की उत्पत्ति होती है तम प्रधान पर हो जाता है उपाधि में तमो गुण अधिक होने से परमात्मा में तम प्रधान हो गया तम प्रधान पर क्षेत्र नाम कारणता में क्षेत्र जड़ प्रपंच का कारणत्व तो को प्राप्त करता है और चित्त प्रधान पर चेतन प्रधान जो पर उपाधेय प्रधान उपाधि प्रधान नहीं उपाधेय प्रधान चित्त प्रधान पर परमात्मा चिदात्मनाम नाम कारणता मित्र जीव के कारणत्व तो को प्राप्त करता है चिदात्मनाम कारण क्या है जैसे घटाकाश की उत्पत्ति महाकाश से होती है महाकाश से घटाकाशी की उत्पत्ति क्या है घट की उत्पत्ति होती है घटाकाश तो पहले से है नाम पड़ जाता है इसी प्रकार माया उपहित चेतन शुद्ध परमात्मा से जीव अलग अलग माया से अलग अलग सत्वगुण से अंतकर्ण बनता है सब अंतकरण में उनका प्रतिबिंब हो जाना यही जीव की उत्पत्ति है देहादि की उत्पत्ति होती है देहादि उत्पत्ति होने से जैसे घट की उत्पत्ति से घटाकाशी की उत्पत्ति हुई देहादि की उत्पत्ति होने से तद विशिष्ट चेतन की उत्पत्ति इसे कहते हैं ये चिदात्मा नाम कारणत्व तो को परमात्मा कारणत्व तो को प्राप्त करता है किस प्रकार किसी हेतु से निमित्त तो क्या है भावना ज्ञान कर्म भी भावना ज्ञान कर्म जो जन्म प्राप्त करता है उसके लिए कर्म कारण कर्म विहित निषिद्ध कर्म करता है पुण्य पाप कर्म होता है उससे ही जन्म प्राप्त होता है कर्म फल भोगने के लिए जन्म होता है पुण्य पाप कर्म के फल भोगने के लिए कारण है कर्म हुआ अरे ज्ञान ही जैसे चिंतन करता है कर्म दो प्रकार है विहित और निषिद्ध ज्ञान भी इस प्रकार विहित और निषिद्ध कुछ चिंतन करने के लिए विधान किया गया उपासना ध्यान आदि वो बीहित निषि है वो जो चिंतन करता है वो भी कारण होता जाता है जन्म का और भावना है संस्कार संस्कार जैसे भो करता है ज्ञान होता है उसके अनुसार संस्कार वासना काम काम कर्म अभिद्या ऐसे भी कहते हैं इनसे ही परमात्मा कारण को प्राप्त करता है उससे शुद्ध चेतन ही जीव है किंतु जो उपाधि अंत देहादि है देहादि की उत्पत्ति होने से तद विशिष्ट जीव की भी उत्पत्ति ऐसे कही जाती है तो परमात्मा जड़ चेतन सब का कारण है और कारण कोई वास्तव नहीं है कल्पित माया से ही कारण माया से कारण कहने से वास्तव कारणता किसमें रहेगी वास्तव कारण तो किसमें है वास्तव कारण तो है ही नहीं व्यावहारिक कारण तो ईश्वर में है पारमार्थिक कारण तो किसमें रहेगा पारमार्थिक कारण तो है ही नहीं एक शुद्ध ब्रह्म उसको छोड़कर के कुछ भी पारमार्थिक नहीं कारणत्व तो भी कल्पित है कार्य जब कल्पित है उसके कारणत्व तो भी कल्पित है कारण भी माया विशिष्ट है शुद्ध नहीं है अजड़े ब्रह्मणी सदृश विसदृश उभय कल्पने दृष्टांत मा ब्रह्म जड़ है चेतन है अजड़े अजड़ है ब्रह्मा अजड ब्रह्म में है नहीं अजड़ नहीं ब्रह्म अजड़ नहीं है अजड़ सा सा सा है क्या अजड़े अज्मी शबृश कौप नहीं सब कौन है शब्द कौन है नहीं हैं जीव जीव सदृश हो गया जीव और विशद कौन हो गया जड़ चिदात्मा नाम की उत्पत्ति हुई क्षेत्र और क्षेत्र चेतन हो गया सदृश ब्रह्म का सदृश है चैतन्य सदृश्य अभी सदृश हो गया जड़ क्षेत्र शर आदि ये दोनों की कल्पना होती कल्पना दृष्टान्त माह भित्ती भागे समय चित्र भित्ति भागे भित्ति है दीवाल कुड्य कुड्य प्रदेश दीवाल तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है कहीं एकता चित्र बनाया समय निर्विकार है अचल अच्छा है वो तो स्थिर है उसमें यदि पशु पक्षी बनाए तो भित्ती हिलेगा हिलेगी ना <laughs> भित्ति में जो चित्र बनाया दौड़ रहे मृग ऐसे चित्र बना सकते ना नहीं ऐसे बनाए देखा मृग दौड़ रहे तो दौड़ते समय भित्ति थोड़ा हिलेगी आव शब्द होगा अचल है निर्विकार है भित्ती है जड़ बनाओ चेतन बनाओ उसमें कुछ बनाओ सर्प बनाओ अमृत बनाओ जल समुद्र बनाओ अग्नि बनाओ द्वितीय बराबर है चरा चर विभाग होता चरस्य चर कौने गजा दे हाथी चरे हे अचरे अचरे बड़े हाथी चर गजादे अचर से पर्वत आदेश अचरे पर्वत ये विभाग यथा जिस प्रकार कल्पित है ठीक इस प्रकार अजड़ चेतन ब्रह्म में ये सारा ब्रह्मांड कल्पित है। फिर भी जो जीवात्मा है वो ब्रह्म कैसे होगा ननु एवं आत्मनु ब्रह्मत्व तो न संभवती प्रत्येगात्मा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का जो प्रत्येगात्मा है आत्मा वो ब्रह्म नहीं होगा तसे संसार साक्षार रूप विकल्प युक्त संसार का साक्षी है आत्मा संसार का अनुभव करता है संसार का अनुभव करने वाला जो चेतन है जीव वो तो ब्रह्म कैसे होगा ब्रह्म संसारी है वो असंसारी है ब्रह्म शुद्ध है और जीव तो संसारी है संसार का अनुभव करता है साक्षात तो सुखी दुखी अपने को मानता है साक्ष्यता रूप विकल्प युक्त हो गया प्रत्येक आत्मा अब ब्रह्म तो निर्विकार है अस्थूलम अनन अहर्षम कहकर निर्विकल्प कोई नहीं ब्रह्म के विषय में स्थूल है ब्रह्म स्थूल भी नहीं है व्यापक कहते स्थूल नहीं स्थूल नहीं तो छोटा होगा हो तो अनु होगा तो अणु भी नहीं अनु हर्ष नहीं दीर्घ न हर्षम दीर्घ कह करके सबका निषेध करके सबका निषेध सबका निषेध करने बगल एक शुद्ध स्वरूप अधिष्ठान रहेगा नेत नेति न करके जो जो प्राप्त है सबका निषेध सबका निषेध करने से निषेध का, का, का, का अधिष्ठान निषेध का साक्षी निषेध करने वाला एक रह जाएगा वही निर्विकल्प शुद्ध स्वरूप पर परमात्मा परमात्मा तो नियत निय सिद्ध होता है शब्द के द्वारा नहीं शब्द के द्वारा नियत नियत करके जितने ज्ञेय पदार्थ है ज्ञान का विषय वो सब मिथ्या है सब का निषेध करने पर निषेध का करता निषेध का अधिष्ठान स्वयं चेतन रहेगा निषेध का साक्षी सब का भाव सब का निषेध हो गया सब के निषेध को जानने वाला कोई रहेगा जो कहेगा सब का निषेध कर दिया कुछ नहीं रहा सब निषेध हो गया वही एक रहता है ब्रह्म है साक्षी और जी ब्रह्म हो गया शुद्ध है निर्विकल निर्विकल्प और जीव तो होता है सुखो दुखो संसार अनुभव करने वाले साक्षी तो दोनों एक ही कैसे होगा इसका उत्तर देते हैं चेतपराग मे साक्षिता न तात्क उपलक्षणमेय निचिदंबुे चैत्य से उपराग ऊपर उपराग रूपा साक्षिता साक्षात द्रष्टरी संज्ञाया साक्षी सब्द बनता है साक्षात पश्यती थी साखी ये संज्ञा है साक्षात पश्य इंद्रिय प्रमाण व्यापार की बिना भी जानता है प्रमाण व्यापार के बिना भी जानता है प्रमाण व्यापार से जो जानता है उसको कहते प्रमाता अंत विशिष्ट चैतन्य प्रमाता है ज्ञाता है प्रमाण से जानता है किंतु साक्षी है प्रमाण की बिना जानता है आप अपने को प्रमाता ज्ञाता मानते हैं मैं दृष्टा हूं मैं देख रहा हूं दृश्य होता है घटपटादि वस्तु घटपटादि का दर्शन होता है दर्शन करने वाला आप है जो दर्शन करने वाला हो गया वो दृष्टा हुआ दृष्टा और दृश्य और दर्शन ये त्रिपुटी हो गया त्रयाणाम पुटानाम समार देखने वाला दृष्टा दृश्य हो गया घटपट दर्शन ज्ञान होता है जब आप किसी वस्तु को देखते हो ये पुष्प दिखता है सबको इधम पुष्पम ज्ञान हो जाता है होता है कभी संशय होता है पुष्पम हम जाना संशय होता है ज्ञान होने के बाद पुष्प ज्ञान होते ही निश्चय रहता है पुष्पम हम पश्यामी होता है ना नहीं नो क्या कहते हैं इधम पुष्पम एक ज्ञान पहले होता है उसके बाद द्वितीय क्षण में ज्ञान होता है पुष्पम अहम पश्यामी अनुव्यवसाय ज्ञान कहते प्रथम ज्ञान का नाम है व्यवसाय दूसरे ज्ञान का नाम है अनु अनुव्यवसाय अनुव्यवसाय ज्ञान से पुष्प ज्ञान का ज्ञान एक तो ज्ञान हो गया पुष्प का ज्ञान प्रथम ज्ञान क्या है पुष्प का ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान हो गया पुष्प ज्ञान का ज्ञान पुष्प ज्ञान अहम पुष्प इधम पुष्पम ये ज्ञान का विचार पुष्प पुष्प का ज्ञान हो गया अंतकंड में नायक लोग कहेंगे आत्मा में होता है अब पुष्प ज्ञान का ज्ञान पुष्प ज्ञान बना हम ऐसा अनुव्यवसाय ज्ञान है। कहते हैं वेदांत कहते यदि अनुव्य ज्ञान एक मानेंगे कभी कभी चलते समय इसे कुछ देख लिया और दूसरे कुछ देखा अनुव्य नहीं हुआ हमेशा अनुवेशा होता है ज्ञान होने के बाद ज्ञान को मैं जानता हूं इच्छा को जानता हूं उसका ज्ञान हुआ ऐसा नहीं कभी जैसे देखा फिर दूसरे कुछ देखा दूसरे ज्ञान हुआ तो अनुव्यवसा नहीं हुआ बिच्छू देखा फिर भी देखा मेढे को देखा बड़ा मेढ को देख दे, तो देख देखा उधर सर्प सर्प को जब देख दे रहा इसको तो अनुव्यवसा करने के समय रहा सर्प देख लिया उधर गाड़ी चली गई गा, गाड़ी में चलते yeah. समय यदि अनुव्यवसा नहीं हुआ तो उसके बाद संशय होना चाहिए मैं मेढे को देखा या नहीं देखा देखने बाद सर्प देखा सर्प देखने बाद गाड़ी चली गई अनुव्यवसा नहीं कहा फिर दूसरे कुछ देखा व्याघ्र देखा तो बाद में संशय हो गया मैंने सर को देखा था या नहीं देखा था मेढा को देखा था या नहीं देखा था ऐसे संशय होता है अनवेशा नहीं करने पर संशय होना चाहिए इसलिए वेदांति कहते जिस समय ज्ञान होता है उस समय साक्षी उसको प्रकाश कर देता है उसमें कोई अलग दोष द्वितीय क्षण में ज्ञान होगा ऐसा नहीं है सुख दुख का अनुभव होता है कभी आपको मालूम है सुखद तो होता है किन्तु हमको पता नहीं ऐसा होता कभी दुखत तो है किन्तु पता नहीं ऐसा होता है सुख दुख होता है तो उसका ज्ञान हो ही जाता है अज्ञानत तो सुख नहीं मानते है नारी नए के लोग अभी अज्ञानत तो सुख अज्ञानत तो दुख नहीं प्रमाण नहीं उसमें ज्ञान होने पर सुख दुख उत्पन्न होने पर ज्ञान होता है किसको ज्ञान होता है मालूम है साक्षी को सुख दुखों का ज्ञान होता है कहते हैं तार्कि तो कहेंगे साक्षी अलग नहीं मानते जो प्रमाता हुई अलग साक्षी क्या है ये कहते साक्षी एक है रजू में सर्प दिखता है कभी दिखता है राज्य में सर्प आंख से दिखेगा या नहीं राज्य सर्प आंख से दिखता है बोलो कोई आंख से नहीं दिखता है आंख बंद करने पर दिखेगा राज्य सर्प आंख बंद करेंगे तो राज्य में सर्प दिखेगा या ब्याकर दिखेगा नहीं दिखता है आंख खोलने पर दिखता है दिखता है लगता है रज्जु सर्प आंख दिखता है प्रातिवासिक वस्तु का जो ज्ञान होता है वह प्रमाणिक द्वारा नहीं होता है साक्षी को होता है ये साक्षी भाष्य है आंख से नहीं होता है mm. तो, तो फिर आंख बंद करने पर दिखना चाहिए आंख बंद कर देखो रजू सर्प दिखेगा सत्य सर्प भी नहीं दिखेगा रज भी नहीं दिखे आंख बंद कर दिया तो आंख का जो आवश्यक होता है चक्षु इंद्र सत्य रज सर्प ज्ञान सत्यो तद अभाव अन्वय व्यतिरिक तो होता है आंख बंद करेंगे तो दिखेगा नहीं खोलने पर दिखता है ये होता है कारण रज्जु सर्प को दे, देखने के लिए साक्षी के द्वारा तो ज्ञान होता है किन्तु इदम त्वेन तो अधिष्ठान ज्ञान चाहिए चक्षु के द्वारा चक्षु के द्वारा कुछ अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान चक्षु से हो इदम इसके लिए चक्षु की चक्ष चाहिए आंख बंद करे तो इदम ऐसे ज्ञान होगा इधम ज्ञान नहीं होने से अयम सर्प ज्ञान नहीं होता है सर्पत चक्षु से नहीं दिखता है लगता है मैं सर्प देख रहा हूं चक्षु से वो साक्षीभाषी है इदम तेन ज्ञान होता है वो उसके लिए चक्षु चाहिए तो प्रतिभाषी के वस्तु का ज्ञान साक्षी के द्वारा होता है सपने में जो ज्ञान होता है वो साक्षी के द्वारा होता है ये साक्षी के द्वारा ज्ञान होता है सुख दुख का होता है साक्षी के द्वारा साक्षी चेतन आत्मा को ही साक्षी कहते हैं किन्तु वस्तु साक्षित्व जो धर्म है पारमार्थी का नहीं है कुछ लोग ऐसे कहते साक्षी भाव से ध्यान करो मैं साक्षी मतलब हूं मैं साक्षी हूं साक्षी मतलब ये दृश्य प्रपंच जितने हैं उसको मैं जानने वाला हूं मैं दृश्य नहीं हूँ दृश्य से भिन्न हूँ ऐसा तो साक्षी किन्तु साक्षी तो कोई पारमार्थी नहीं है अंतकर्ण विशिष्ट चेतन को कहते प्रमाता और अंतकर्ण उपलक्षित चेतन को कहते साक्षी अंतकण यदि विशेषण होगा तो परमाता हो जाएगा अंतक रूपलक्षण मानेंगे तो उसका नाम साक्षी पड़ जाता है तो साक्षी तो धर्म पार्थी नहीं है एक कहते साक्षिता चैत्य होता है दृश्य वर्ग जितने चैत्य जितने प्रपंच दृश्य है उसको कहते चैत्य चित्ती संज्ञा ज्ञान का विषय हो गया चैत्य चैत्य दृश्य के साथ उपराग उपराग कहता संबंध दृश्य के साथ जो संबंध होता है मेरा यही साक्षित्व है आत्मा में साक्षित्व क्या है दृश्य के साथ संबंध पार्थिक संबंधित संबंध है तो आत्मा में जो साक्षित्व है दृश्य के साथ संबंध अ दृश्य वर्ग के साथ चेतन का वास्तव संबंध नहीं होता है चेतन असंग सत्य है दृश्य है मिथ्या सत्या अनुर दोनों को एक जो मानते आध्यात् सम्बन्ध असंग चेतन का दृष्य के साथ संबंध नहीं होगा जो साक्षिता है न तात्विकी वो साक्षित्व तात्विक नहीं है चेतन में जो साक्षित्व तात्विक नहीं साक्षी स्वरूप है चेतना साक्षित्व तात्विक नहीं जीव चेतना लक्षात शुद्ध ब्रह्म नित्य है जीवत्व तात्विक नहीं जीवत्व तो उपाधि के कान हुआ जीव स्वयं शुद्ध परम है चेतन है किन्तु जीव में जो जीवत्व तो है वो पारमार्थिक नहीं है जीव प्राण धारण है प्राण धारण करने से जीवत्व तो आ गया उपाधि के कारण उसमें जीवत्व तो आया जीवत्व तो वास्तव तो तो नहीं जीव का लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन है वास्त तो चिदावास है लक्ष्यार्थ शुद्ध है इसलिए अविनाशी का चेतन शुद्ध स्वरूप साक्षी इस प्रकार चेतन तो साक्षी है किन्दु उसमें जो साक्षित्व तो है वो तात्विक नहीं है क्योंकि साक्षी चेतन में साक्षित्व तो क्या है दृश्य के साथ संबंध आत्मा असंग होने से दृश्य के साथ उसका संबंध नहीं होता दृश्य मिथ्या है और आत्मा असंग है दोनों का संबंध ही नहीं होगा तो साक्षित्व तो तात्विक तो कैसे होगा तो ये क्या है उपलक्षणम एवं यम यम का तो साक्षीता उपलक्षणम उपलक्षण होता है जैसे कहा कवच देवदत्त से गृहम देवदत्त का घर को पूछा कहो जो कौ बैठे जाकर देखा कवा उड़ गयी देवदत्त का घर रहेगा कवा उड़ जाएंगे तो वो घर को पहचान लेता है कौवा देखकर गया कवा उड़ गये तभी देवदत्त घर पहचान लेता है विद्यमान हो, करके तो हो, हो करके भ्यावर्त, भ्यावर्त कर के तो परिचायक होते विद्यमान नहीं होकर के भी अविद्यमान तेपी अविद्यमान इतर व्यावरता विशेषण जो होगा वो रह करके विद्यमान सति कार्यान्वयते सति व्यावर्तकम विशेषण तो दंडी पुरुष कुंडली देवदत्त कौन है देवादत्य कुंडली देवदत्ता कुंडली जो है कुंडल है देवदत्त है और अविद्य भी इतर व्यावर्तक होता है उपलक्षण नहीं रहने पर भी व्यावर्तक हो गया का वह देवदत्त शीघ्र देवदत्त घर जितने समय रहेगा इतने समय कबिका रहेंगे रहते चले जाने पर भी रहता है परिचित तो होता है कब उड़ गए कुछ न रह गया पहले दिखाता तो उपलक्षण होता है ठीक इसी प्रकार ये उपलक्षण साक्षित्व आत्मा में उपलक्षण है कभी है कभी नहीं है पार्थी नहीं उपलक्षण में वही निस्तरंग ची अम्बुद है अम्बुद ये समुद्र सिद्ध रूप चेतन रुप, समुद्र है जिसमे कोई तरंग नहीं तरंग रही तरंग ही न तरंग, तरंग रही चेतन समुद्र में ये साक्षित्व तो कभी कभी लगता है हमेशा नहीं रहता है जैसे तटस्थ लक्षण कहते हैं, एक होता है ब्रह्म का दो लक्षण करते है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ये ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म का विचार करना चाहिए ज्ञान से मुख्य होगा तो ब्रह्म विचार करने के लिए जब कहेंगे कहते हैं आकांक्षा होती ब्रह्म कैसा है क्या है तो ब्रह्म अस्यय जगत का लक्षण क्या जन्माद्यत जन्मादिश्य यत अशत इस जगत का जन्म आदि स्थिति और प्रलय जन्म स्थिति भंग जिससे होता है वही परमात्मा ब्रह्म है इसको कहते तटस्थ लक्षण क्योंकि जगत जन्म कारण तम ये ब्रह्म का लक्षण प्रलय काल में ब्रह्म में जगत जन्म कारण तो रहता है और सृष्टि काल में जगत भंग कारण तो रहेगा इसलिए कभी रहता कभी नहीं रहता है उसको कहते तटस्थ लक्षण जगत जन्म सृष्टि काल में जन्म कारणता है प्रलय काल में भंग कारणता इसी प्रकार लक्षण है तटस्थ लक्षण और एक होता है स्वरूप लक्षण सत्यम ज्ञान अनंत भ्रम स्वरूप लक्षण है इस प्रकार ये साक्षित्व है चेतन में ये उपलक्षण है तटस्थ है तटे तिष्टि तटस्थ गंगा तट में जो बैठा है वो गंगा है या नहीं, नहीं। गंगा तट में बैठा है तटस्थ गंगा प्रवाह से भिन्न है इसी प्रकार साक्षित्व चेतने में नहीं चेतन के पास देखे धर्म है कभी कभी दिखता है जैसे कोई कभी जाकर गंगा तट पर कभी बैठ गया हमेशा नहीं रहता है कभी बैठ गया और गंगा प्रवाह के साथ उसका कोई संबंध नहीं साक्षिता विषय चेतन में दिखती है निस्तर्ग सम्बुधि समुद्र में ऐसे कभी साक्षित्व तो दिखता है वास्तव है ही नहीं इसलिए दृश्य के साथ उसका संबंध नहीं होने से चेतन जो जीव में अहम दृश्य के साथ मेरा वास्तव संबंध नहीं है शंका हुई थी प्रत्येक आत्मा ब्रह्म कैसे होगा ब्रह्म तो निर्विकल्प रूप है प्रत्येक आत्मा तो संसार को अनुभव करता है सुख दुख अनुभव करता है तो बताए वस्तु तो आत्मा में सुख दुख संसार का अनुभव वास्तव नहीं है तात्विक नहीं प्रत्येगात्मा में तो नहीं है वो अज्ञान से इसे लगता है दिखता है तटस्थ लक्षण है कभी कभी है कभी कभी दिखता है उपलक्षण स्वरूप में है ही नहीं इसे स्वरूप तो शुद्ध ही है आप अज्ञान अवस्थाएं भी सृष्टिकाल में भी आपके स्वरूप में किसी का संबंध नहीं अंतकरण में ज्ञान सुख दुख आदि होता है साक्ष उसको प्रकाश करता है केवल सूर्य जैसे सब को प्रकाश करता है प्रकाश करते समय सूर्य सुगंध दुर्गंध शुद्धि अशुद्धि सब को प्रकाश करते समय अशुद्धि का प्रकाश करने से सूर्य शुद्ध रहेगा अशुद्ध हो जाएगा और शुद्ध ही रहता है सब को प्रकाश करने पर भी शुद्ध है जल को प्रकाश करे अग्नि को प्रकाश करे पर्वत को प्रकाश करे अमृत को प्रकाश करे विष को प्रकाश करे सूर्य एक रूप है इसी प्रकार चेतना शुद्ध है एक रूप है सुख दुखादि का भान केवल प्रकाश कर लेता है प्रकाश से वस्तु के साथ चेतन का वास्तव संबंध है ही नहीं इसे साक्षित्व तो शुद्ध है साक्षी साक्षित्व तो कल्पित है साक्षी चेतना शुद्ध है तो साक्षित्व कल्पित है वास्तव नहीं दृश्य के साथ संबंध यही तो साक्षित्व है दृश्य के साथ संबंध है नहीं तात्विक क्योंकि असंग है आत्मा इसलिए आत्मा असंग निर्विकल्प स्वरूपे है रूपे जो अहम शब्द का तम शब्द का लक्ष्यार्थ है शुद्ध चेतन उसके साथ ब्रह्म की एकता में कोई आपत्ति नहीं है अब ये दिखता है साक्षित्व ये भी कल्पित है वास्तव नहीं अज्ञान के कारण दिखता है निस्तरंग चिदम्बुधे निस्तरंग चिदम्बुधे यम साक्षिता उपलक्षण तरंग रहित चैतन्य समुद्र में ये जो साक्षिता दिखती है ये उपलक्षण जैसे है वास्तव नहीं है उसमें वास्तव साक्षित्व है नहीं दृश्य का संबंध में नहीं शुद्ध चेतन ब्रह्म एके है ओम। ओम।